मंत्र और सुमिरन की कला ट्रैक तीन नमोकार महामंत्र भाग एक एनोशो टॉक महावीर वाणी नंबर वन नमो नो स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 पीछे लौट कर देखे सोचे क्षण भर ऐसा ही महावीर की वाणी में प्रवेश के पहले दो क्षण सोच लेना जरूरी जैसे पर्वतों में हिमालय है या शिखरों में गौरी शंकर वैसे ही व्यक्तियों में महावीर है बड़ी है चढ़ाई जमीन पर खड़े होकर भी गौरी गौरीशंकर के हिमाच्छादित शिखर को देखा जा सकता है लेकिन जिन्हें चढ़ाई करनी हो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 उस छलांग के पहले जो जरूरी है वो कुछ बातें आपसे कहूं बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे हाथ में निष्पत्तियां रह जाती हैं कंक्लूजन्स रह जाते प्रक्रियाएं खो जाती मंजिल रह जाती है रास्ते खो जाते शिखर तो दिखाई पड़ता है लेकिन वो पगडंडी दिखाई नहीं पड़ती जो वहां तक पहुंचाते ऐसा ही ये नमोकार मंत्र भी है ये निस्पत्ति है इसे 2500 वर्ष से लोग दोहराते चले आ रहे हैं। ये शिखर है लेकिन पगडंडी जिस इस नमोकार मंत्र तक पहुंचा दे वो न मालूम कब की खो गई है इसके पहले कि हम मंत्र पर बात करें उस पगडंडी पर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 कुछ दो चार मार्गों से नमोकार के रास्ते को समझ लें उन्नीस में तिब्बत और चीन के बीच बोकान पर्वत की एक गुफा में 716 पत्थर के रिकॉर्ड मिले पत्थर के और वे रिकॉर्ड हैं महावीर से 10,000 साल पुराने आज से कोई साढ़े बारह हजार साल पुराने बड़े आश्चर्य के हैं क्योंकि वे रिकॉर्ड ठीक वैसे हैं जैसा ग्रामोफोन का रिकॉर्ड होता है ठीक उनके बीच में एक छेद है और पत्थर पर ग्रूव्स हैं, जैसे कि ग्रामोफोन के रिकॉर्ड पर होती है। अब तक राज नहीं खोला जा सका है कि वे किस यंत्र पर बजाए जा सकेंगे लेकिन एक बात तय हो गई है रूस के एक बड़े वैज्ञानिक डॉक्टर सरजीव ने वर्षों तक मेहनत करके ये, ये प्रमाणित किया है कि वे हैं तो रिकॉर्ड ही किस यंत्र पर और किस सुई के माध्यम से वे पुनर्जीवित हो सकेंगे यह अभी तय नहीं हो सका अगर एकांत पत्थर का टुकड़ा होता तो संयोगिक भी हो सकता था सात सौ सब एक जैसे जिनमें बीच में छेद है सब पर ग्रुप्स हैं और उनकी पूरी तरह सफाई धूल धमास जब अलग कर दी गई और जब विद्युत यंत्रों से उनकी परीक्षा की गई तो बड़ा हैरानी हुई उनसे प्रतिपल विद्युत की किरणें विकिरणित हो रही लेकिन क्या आदमी के पास आज से 12,000 साल पहले ऐसी कोई व्यवस्था थी कि वो पत्थरों में कुछ रिकॉर्ड कर सके तब तो हमें सारा इतिहास और ढंग से लिखना पड़ेगा जापान के एक पर्वत शिखर पर 25,000 वर्ष पुरानी मूर्तियों का एक समूह है वो मूर्तियां डोबू कहलाती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 महावीर एक बहुत बड़ी संस्कृति के अंतिम व्यक्ति हैं, जिस संस्कृति का विस्तार कम से कम दस लाख वर्ष है महावीर जैन विचार और परंपरा के अंतिम तीर्थंकर हैं चौबीस में शिखर की लहर की आखिरी ऊंचाई और महावीर के बाद वो लहर और वो सभ्यता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 जैन चौबीस तीर्थंकरों की ऊंचाई शरीर की ऊंचाई बहुत काल्पनिक मालूम पड़ती उसमें महावीर भर की ऊंचाई आदमी की ऊंचाई बाकी तेईस तीर्थंकर बहुत ऊंचे तो इतनी ऊंचाई नहीं हो सकती ऐसा ही वैज्ञानिकों का अब तक ख्याल था लेकिन अब नहीं क्योंकि वैज्ञानिक कहते हैं जैसे जैसे जमीन सिकुड़ती गई है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 अगर हम कोई और तारे और ग्रह खोज लिए जहां गुरुत्वाकर्षण और कम हो तो ऊंचाई और बड़ी हो जाएगी इसलिए आज एकदम कथा कह देनी बहुत कठिन है नमोकार को जैन परंपरा ने महामंत्र कहा है पृथ्वी पर 10-5 ऐसे मंत्र हैं जो नमोकार की हैसियत के असल में प्रत्येक धर्म के पास एक महामंत्र अनिवार्य है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 जल से भरी हुई एक मटकी ले ले और कुछ क्षण सदभावों से भरा हुआ उस जल की मटकी को हाथ में लिए रहे तो रूसी वैज्ञानिक कामेनियव और अमरीकी वैज्ञानिक डॉक्टर रोडोल्फ किर इन दो व्यक्तियों ने बहुत से प्रयोग करके ये प्रमाणित किया है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 मंगल भावनाओं से भरा हुआ मंत्र हमारे चारों ओर के आकाश में गुणात्मक अंतर पैदा करता क्वालिटेटिव ट्रांसफॉर्मेशन करता है और उस मंत्र से भरा हुआ व्यक्ति जब आपके पास से भी गुजरता है तब भी वो अलग तरह के आकाश से गुजरता है उसके चारों तरफ शरीर के आसपास एक भिन्न तरह का आकाश डिफरेंट क्वालिटी ऑफ स्पेस पैदा हो जाती है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 विक्षिप्त होता है जैसे किसी पागल आदमी ने लकीरें खींची हो अगर मैं शुभ भावनाओं से मंगल भावनाओं से भरा हुआ हूं आनंदित हूं पॉजिटिव हूं प्रफुल्लित हूं प्रभु के प्रति अनुग्रह से भरा हुआ हूं तो मेरे हाथ के आसपास जो किरणों का चित्र आता है किरणान की फोटोग्राफी से वो रिदमिक लैबद सुंदर सिमिट्रिकल सानुपातिक और एक एक और ही व्यवस्था में निर्मित होता है किरलान का कहना है और किरलान का प्रयोग तीस वर्षों की मेहनत है। किरलान का कहना है कि बीमारी के आने के छह महीने पहले शीघ्र ही हम बताने में समर्थ हो जाएंगे कि आदमी बीमार होने वाला है, क्योंकि इसके पहले की शरीर पर बीमारी उतरे वो जो विद्युत का वर्तुल है उस पर बीमारी उतर जाती है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 उन्हें किसी न किसी तरह इस बात का अनुभव होना ही चाहिए क्योंकि वास्तविक मृत्यु तीसरे दिन घटित होती है इन तीन दिनों के बीच किसी भी दिन वैज्ञानिक उपाय खोज लेंगे तो आदमी को पुनर्जीवित किया जा सकता है जब तक आभा मंडल नहीं खो गया तब तक जीवन अभी शेष है हृदय की धड़कन बंद हो जाने से जीवन समाप्त नहीं होता इसलिए पिछले महायुद्ध में रूस में छह व्यक्तियों को हृदय की धड़कन बंद हो जाने के बाद पुनर्जीवित किया जा सका जब तक आभा मंडल चारों तरफ है तब तक व्यक्ति सूक्ष्म तल पर अभी भी जीवन में वापस लौट सकता है अभी सेतु कायम है अभी रास्ता बना है वापस लौटने का जो व्यक्ति जितना जीवंत होता है उसके आसपास उतना बड़ा आभा मंडल होता है हम महावीर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 और आपका आभामंडल आपके संबंध में वो सब कुछ कहता है जो आप भी नहीं जानते आपका आभामंडल आपके संबंध में वे बातें भी कहता है जो भविष्य में घटित होंगी आपका आभामंडल वे बातें भी कहता है जो अभी आपके गहन अचेतन में निर्मित हो रही हैं, बीच की भांति कल खिलेंगी और प्रकट होंगी मंत्र आभा को बदलने की आमूल प्रक्रिया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 वो आभा मंडल अगर रूपांतरित हो जाए तो असंभव हो जाएगी बात पाप करना असंभव हो जाएगा ये नमोकार कैसे उस आभा मंडल को बदलता होगा ये नमस्कार है ये नमन का भाव है नमन का अर्थ है समर्पण ये शाब्दिक नहीं है ये नमो अरिहंतानम ये अरिहंतों को नमस्कार करता हूं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 उनके द्वार पर मैं भिखारी बनकर खड़ा होने को तैयार हूं किरलान की फोटोग्राफी ने यह भी बताने की कोशिश की है कि आपके भीतर जब भाव बदलते हैं तो आपके आसपास का विद्युत मंडल बदलता है और अब तो यह फोटोग्राफ उपलब्ध है अगर आप अपने भीतर विचार कर रहे हैं चोरी करने का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 और ये जान के हैरानी होगी कि मैं रूस के इन वैज्ञानिकों के नाम क्यों ले रहा हूं कुछ कारण है आज से 40 साल पहले अमेरिका के एक बहुत बड़े प्रॉफिट एडगर कायसी ने, जिसको अमेरिका का स्लीपिंग प्रॉफिट कहा जाता है जो कि सो जाता था गहरी तंद्रा में जिसे हम समाधि कहें और उसमें वो जो भविष्यवाणियां करता था वह अब तक सभी सही निकली उसने थोड़ी भविष्यवाणियां नहीं कि दस हजार भविष्यवाणियां की उसकी एक भविष्यवाणी चालीस साल पहले की यह है उस वक्त तो सब लोग हैरान हुए थे उसने यह भविष्यवाणी की थी कि आज से चालीस साल बाद धर्म का एक नवीन वैज्ञानिक आविर्भाव रूस से प्रारंभ होगा रूस से और एरगरकाइस ही चालीस साल पहले कहे जबकि रूस में तो धर्म नष्ट किया जा रहा था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 पूरे मनुष्य जाति के इतिहास में जहां पहली बार नास्तिकों ने एक संगठित प्रयास किया था आस्तिकों के संगठित प्रयास तो होते रहे और कायसी की यह घोषणा कि 40 साल बाद रूस से ही जन्म होगा असल में जैसे ही रूस पर नास्तिकता अति आग्रहपूर्ण हो गई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 हाथ से नहीं शरीर की किसी प्रयोग से नहीं वहां दूर छह फीट दूर रखी हुई कोई भी चीज माइखलोवा सिर्फ उस पर एकाग्र चित्त होकर उसे गति या तो अपने पास खींच पाती है वस्तु चलना शुरू कर देती या अपने से दूर हटा पाती है या मैग्नेटिक नीडल लगी हो तो उसे घुमा पाती या घड़ी हो तो उसके कांटे को तेजी से चक्कर दे पाती घड़ी हो तो बंद कर पाती सैकड़ों प्रयोग लेकिन एक बहुत हैरानी की बात है कि अगर माइखलो व प्रयोग कर रही हो और आसपास संदेहशील लोग हों तो उसे पांच घंटे लग जाते तब वो हिला पाती है अगर आसपास मित्र हो सहानुभूतिपूर्ण हो तो वह आधा घंटे में हिला पाती अगर आसपास श्रद्धा से भरे हुए लोग हो तो पांच मिनट में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 हजारों प्रयोग करके इस बात की घोषणा की है कि माइखलोवा जो कर रही है वो तथ्य और अब उन्होंने यंत्र विकसित किए हैं जिनके द्वारा माइखलोवा के आसपास क्या घटित होता है वो रिकॉर्ड हो जाता है तीन बातें रिकॉर्ड होती हैं एक तो जैसे ही माइखलोवा ध्यान एकाग्र करती है उसके आसपास का आभा मंडल सिकुड़ एक धारा में बहने लगता है जिस वस्तु के ऊपर वो ध्यान करती है जैसे लेसर रे की तरह एक विद्युत की किरण की तरह संग्रहित हो जाता है और उसके चारों तरफ किरलान की फोटोग्राफी से जैसे कि समुद्र में लहरें उठती हैं ऐसा उसका आभा मंडल तरंगित होने लगता है और वो तरंगें चारों तरफ फैलने लगती उन्हीं तरंगों के धक्के से वस्तुएं हटती हैं या पास खींची जाती हैं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 उस समय उसके शरीर से जो ऊर्जा गिर रही है जिसमें उसका कि तीन पाउंड या दस पाउंड वजन कम हो जाएगा वो ऊर्जा संग्रहित की जा सकती है ऐसे रिसेप्टिव यंत्र तैयार किए हैं कि वो ऊर्जा उन यंत्रों में प्रविष्ट हो जाती और संग्रहित हो जाती फिर यदि उस यंत्र को इस कमरे में रख दिया जाए और आप कमरे के भीतर आए तो वह यंत्र आपको अपनी तरफ खींचेगा आपका मन होगा उसके पास जाए यंत्र के आदमी नहीं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 जब कोई व्यक्ति कहता है नमो अरिहंताणु मैं उन सबको जिन्होंने जीता और जाना अपने को उनकी शरण में छोड़ता हूं तब उसका अहंकार तत्काल विगलित होता है और जिन जिन लोगों ने इस जगत में अरिहंतों की शरण में अपने को छोड़ा है उस महाधारा में उसकी शक्ति सम्मिलित होती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 आपके चारों तरफ एक वर्षा हो जाती है जो आपको दिखाई नहीं पड़ती आपके चारों ओर एक एक और दिव्यता का भगवत्ता का लोक निर्मित हो जाता है इस लोक के साथ इस भावलोक के साथ आप दूसरे तरह के व्यक्ति हो जाते महामंत्र स्वयं के आसपास के आकाश को स्वयं के आसपास के आभामंडल को बदलने की किमिया है और अगर कोई व्यक्ति दिन रात जब भी उसे स्मरण मिले तभी नमोकार में डूबता रहे तो वह व्यक्ति दूसरा ही व्यक्ति हो जाएगा वो वही व्यक्ति नहीं रह सकता जो वो था पांच नमस्कार हैं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 अद्भुत है ये बात भी कि इस महामंत्र में किसी व्यक्ति का नाम नहीं है महावीर का नहीं पार्शनाथ का नहीं किसी का नाम नहीं जैन परंपरा का भी कोई नाम नहीं क्योंकि जैन परंपरा यह स्वीकार करती है कि अरिहंत जैन परंपरा में ही नहीं हुए और सब परंपराओं में हुए इसलिए अरिहंतों को नमस्कार है किसी अरिहंत को नहीं ये नमस्कार बड़ा विराट है संभवतः विश्व के किसी धर्म ने ऐसा महामंत्र इतना सर्वांगीण इतना सर्व सर्वस्पर्शी विकसित नहीं किया है व्यक्ति पर जैसे ख्याल ही नहीं है शक्ति पर ख्याल है रूप पर ध्यान ही नहीं है वो जो अरूप सत्ता है उसी का ख्याल अरिहंतों को नमस्कार अब महावीर को, को जो प्रेम करता है कहना चाहिए महावीर को नमस्कार बुद्ध को जो प्रेम करता है कहना चाहिए बुद्ध को नमस्कार राम को जो प्रेम करता है कहना चाहिए राम को नमस्कार पर यह मंत्र बहुत अनूठा है यह बेजोड़ है और किसी परंपरा में ऐसा मंत्र नहीं है जो सिर्फ इतना कहता अरिहंतों को नमस्कार उन सबको नमस्कार जिनकी मंजिल आ गई है असल में मंजिल को नमस्कार वो जो पहुंच गए उसको नमस्कार